गीता तत्व चिंतन पतन का मनोविज्ञान नारद मोह का दृष्टांत रामचरित मानस में नारद मोह का प्रसंग आता है यह प्रसंग पतन के मनोविज्ञान का ज्वलंत निदर्शन है नारद ने काम को जीत लिया और उसे क्षमा दे दी यहाँ तक तो सब ठीक था पर उन्होंने राम के बदले काम का चिंतन करना प्रारम्भ कर दिया राम का चिंतन करते हुए तो उन्होंने काम को जीता पर बाद में उनके अंतकरण में यही विचार चलता रहा कि मैंने काम को जीत लिया है नारद को पता था कि काम को जीतने वाले उनके एकमात्र प्रतिद्वंदी शंकर जी थे इसलिए वे शंकर जी को यह बताने चले गए कि आप केवल अपने को ही काम देयी न समझें मैंने भी काम को जीता है गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं जिता काम अहमित मनमाही नारद जी के मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने काम को जीत लिया शंकर जी के बज बरजने पर भी नारद यह बात भगवान नारायण को बताता बताना न भूले। तात्पर्य यह कि उन्होंने काम को जीत तो सही जीता तो सही पर अब उसी का चिंतन चल रहा है और उसका परिणाम कैसा विकट हुआ यह रामचैतमानस के पाठक भली भांति जानते हैं नारद जी का विश्व मोहिनी को देखना तदनंतर सतत उसका ध्यान करना फलस्वरूप उसके प्रति आसक्त हो जाना और फिर उसे पाने की कामना करना उस कामना में विघ्न पड़ने से उनका क्रोधित होना क्रोध से उनका सम्मोहित हो जाना परिणाम स्वरूप उनकी स्मृति का विपर्य हो जाना इतना कि विवेक पूरी तरह खो बैठना अपने उपास्य प्रभु भगवान नारायण को सामने पाकर भी विवेक के नष्ट हो जाने के कारण उनके प्रति अपशब्दों का प्रयोग करना यहाँ तक कि उन्हें श्राप भी दे देना यह बुद्धिनाश के ही लक्षण है नारद यह जानते थे कि मोरे हित हरि सम नहीं श्री हरि के समान मेरा कोई भी हितू नहीं है पर स्मृति विभ्रम के कारण वे श्री हरि को ही अपना शत्रु मान बैठते हैं उन्होंने पहले हरी से प्रार्थना करते हुए कहा था जय विधिनाथ हो हित मोरा करो सुबेग दास मैं तोरा हे नाथ जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए मैं आपका दास हूँ पर जब प्रभु उनका हित करते हैं तो वह उन्हें नहीं सुहाता क्योंकि वह उन्हें अपनी इच्छा के विपरीत मालूम होता है और वे क्रोध में इतने अंधे हो जाते हैं कि प्रभु को स्वार्थी और कुटिल कह बैठते हैं स्वार्थ साधक कुटिल तुम्हें सदा कपट व्यवहार तुम बड़े धोखेबाज और मत मतलबी हो सदा कपट का व्यवहार करते हो नारद की बुद्धि यहाँ तक नष्ट हो जाती है पर उनका नाश नहीं होता क्योंकि भले ही आवेश में वे प्रभु को खरी खोटी सुनाते हैं पर उसके पूर्व उनका यह विश्वास बना हुआ था कि प्रभु ही उनके एकमात्र हितु हैं और प्रभु अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह करते हैं कि न मैं प्रणश्यति मेरे भक्त का नाश नहीं होता इसलिए वे नारद को नष्ट नहीं होने देते तात्पर्य यह है कि साधक को विषय चिंतन से बचना चाहिए ध्यान ही करना है तो प्रभु का करें प्रभु से संबंधित विषयों का करें संसार का चिंतन यदि अनिवार्य हो तो प्रभु के संदर्भ में प्रभु से संबंध लगाकर उनका चिंतन करें विषयों के ध्यान से जैसे विषयों के प्रति आसक्ति होती है वैसे ही प्रभु के ध्यान से प्रभु पर आसक्ति होती है उससे प्रभु को पाने की चाह उत्पन्न होती है प्रभु की प्राप्ति में जो विघ्न होते हैं उन पर तब क्रोध आता है